शुन्यम, बसती नून्यम शून्यम न बसती अगम अगोचर सा गगन शिखर मही बालक बोले ताका होगे कैसा बसतीने नू शून्यम ना बसती हसीबा खेल धरिबा ध्यान अहनिसी कथिबा ब्रह्म ज्ञानम हसे खेले न करे मनुभते निहले सदा नाथ के संग बसती न नून्यम शून्यम न बसती आहसी ले न मन रहे गम की छाड़ी अग की कहे छांडे कह रहे निरा कहे ब्रह्मा हूँ तक बसती नू शून्यम बसती अर्ध जाता उर्धर का मददग्ध जे जोगी करे तजे अलंगन काटे माया ताका विष्णु पखाल पाया बसती नू्यम शून्यम न सुन्यम, बसती मरो वे जो गी मरो मरो मरण है मीठा तिस मरणी मरो जिसमरणी गौ रख मरी दी ठा बसती नूम शून्यम न बस्ती अगमय गो चर है गगन शिखर मही बालक बोले ताका बोल त कैसा नाव धगे कैस बसती्यम महाकवि सुमित्रा नंदन ने मुझसे एक बार पूछा कि भारत के धर्माकाश में वे कौन बारह लोग हैं मेरी दृष्टि में जो सबसे चमकते हुए सितारे हैं मैंने उन्हें यह सूची दी कृष्ण पतंजलि बुद्ध महावीर नागार्जुन शंकर गोरख कबीर नानक मीरा रामकृष्ण कृष्णमूर्ति सुमितानंदन पंत ने आंखें बंद कर ली सोच में पड़ गए सूची बनानी आसान भी नहीं क्योंकि भारत का आकाश बड़े नक्षत्रों से भरा है किसे छोड़ो किसे गिनो वे प्यारे व्यक्ति थे अति कोमल अति अतिमाधुरीपूर्ण स्त्रीण वृद्धावस्था तक भी उनके चेहरे पर वैसी ही ताजगी बनी रही जैसी बनी रहनी चाहिए वे सुंदर से सुंदरतर होते गए थे मैं उनके चेहरे पर आते जाते भाव पढ़ने लगा उन्हें अर्चन भी हुई थी कुछ नाम जो स्वभावता होने चाहिए थे नहीं थे राम का नाम नहीं था उन्होंने आंख खोली और उससे कहा राम का नाम छोड़ दिया है आपने मैंने कहा मुझे बारह की ही सुविधा हो चुनने की तो बहुत नाम छोड़ने पड़े फिर मैंने बारह नाम ऐसे चुने हैं जिनकी कुछ मौलिक दैन है राम की कोई मौलिक दैन नहीं है कृष्ण की मौलिक दैन है इसलिए हिंदुओं ने भी उन्हें पूर्ण अवतार नहीं कहा उन्होंने फिर मुझसे पूछा तो फिर ऐसा करें सात नाम मुझे दें अब बात और कठिन हो गई थी मैंने उन्हें सात नाम दिए कृष्ण पतंजलि बुद्ध महावीर शंकर गोरख कबीर उन्होंने कहा आपने जो पांच छोड़े अब किस आधार पर छोड़े मैंने कहा नागार्जुन बुद्ध में समाहित जो बुद्ध में बीज रूप था उसी को नागार्जुन ने प्रकट किया है गार्जुन छोड़े जा सकते हैं और जब बचाने की बात हो तो वृक्ष छोड़े जा सकते हैं बीज नहीं छोड़े जा सकते क्योंकि बीजों से फिर वृक्ष हो जाएंगे नए वृक्ष हो जाएंगे जहां बुद्ध पैदा होंगे वहां सैकड़ों नागार्जुन पैदा हो जाएंगे लेकिन कोई नागार्जुन बुद्ध को पैदा नहीं कर सकता बुद्ध तो गंगोत्री गार्जुन तो फिर गंगा के रास्ते पर आए हुए एक तीर्थ स्थल है प्यारे मगर अगर छोड़ना हो तो तीर्थ स्थल छोड़े जा सकते हैं गंगोत्री नहीं छोड़ी जा सकती ऐसे ही कृष्णमूर्ति भी बुद्ध में समा जाते है कृष्णमूर्ति बुद्ध का नवीनतम संस्करण है नूतनतम आज की भाषा में पर भाषा का ही भेद है बुद्ध का जो परम सूत्र था अपदीपोभव कृष्णमूर्ति बस उसकी ही व्याख्या है एक सूत्र की व्याख्या गहन गंभीर अति विस्तीर्ण अति महत्वपूर्ण पर अपने दीपक स्वयं बनो अप भव इसकी ही व्याख्या है ये बुद्ध का अंतिम वसन वचन था इस पृथ्वी पर शरीर छोड़ने के पहले यह उन्होंने सार सूत्र कहा था जैसे सारे जीवन की संपदा को सारे जीवन के अनुभव को इस छोटे से सूत्र में समाहित कर दिया था रामकृष्ण कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते मीरा नानक कबीर में लीन हो जाते जैसे कबीर की ही शाखाएं जैसे कबीर में जो इकट्ठा था वह आधा नानक में प्रकट हुआ है और आधा मीरा में नानक में कबीर का पुरुष रूप प्रकट हुआ है इसलिए सिख धर्म अगर छत्री का धर्म हो गया योद्धा का तो आश्चर्य नहीं है मीरा में कबीर का स्तृण रूप प्रकट हुआ है इसलिए सारा माधुरी सारी सुगंध सारा सुवाह सारा संगीत मीरा के पैरों में घुंगरू बन के बचा है मीरा के इकतारे पर कबीर की नारी गाई है नानक में कबीर का पुरुष बोला है दोनों कबीर में समाहित हो जाते इस तरह मैंने कहा मैंने ये सात की सूची बनाई अब उनकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी उन्होंने कहा और अगर पांच की सूची बनानी पड़े तो मैंने कहा काम मेरे लिए कठिन होता जाएगा मैंने ये सूची उन्हें दी कृष्ण पतंजलि बुद्ध महावीर गोरख क्योंकि कबीर को गोरख में लीन किया जा सकता है गोरख मूल है गोरख को नहीं छोड़ा जा सकता और शंकर तो कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते कृष्ण के ही एक अंग की व्याख्या है कृष्ण के ही एक अंग का दार्शनिक विवेचन है तब तो वे बोले बस एक बार और अगर चार ही रखने हो तो मैंने उन्हें सूचित दी कृष्ण पतंजलि बुद्ध गोरख क्योंकि महावीर बुद्ध से बहुत भिन्न नहीं थोड़े ही भिन्न हैं जरा सा ही भेद है वह भी अभिव्यक्ति का भेद है बुद्धि की महिमा में महावीर की महिमा लीन हो सकती है वे कहने लगे बस एक बार और आप तीन व्यक्ति चुने मैंने कहा अब असंभव है अब इन चार में से मैं किसी को भी छोड़ ना सकूंगा फिर मैंने उन्होंने कहा जैसे चार दिशाएं ऐसे ये चार व्यक्तित्व हैं जैसे काल और क्षेत्र के चार आयाम हैं ऐसे ये चार आयाम हैं जैसे परमात्मा की हमने चार बुजाएं सोची हैं ऐसी ये चार भूजाएं ऐसे तो एक ही है लेकिन उस एक की चार भूजाएं अब इनमें से कुछ छोड़ना तो हाथ काटने जैसा होगा यह मैं ना कर सकूंगा अभी तक मैं आपकी बात मान के चलता रहा संख्या कम करता चला गया क्योंकि अभी तक जो अलग करना पड़ा वह वस्त्र था अब अंग तोड़ने पड़ेंगे ंग भंग मैं ना कर सकूंगा ऐसी हिंसा आप ना करवाए वे कहने लगे कुछ प्रश्न उठ गए एक तो यह कि आप महावीर को छोड़ सके गोरख को नहीं गोरख को नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि गोरख से इस देश में एक नया ही सूत्रपात हुआ महावीर से कोई नया सूत्रपात नहीं हुआ वे अपूर्व पुरुष हैं मगर जो सदियों से कहा गया था उनके पहले जो तेईस जैन तीर्थंकर कह चुके थे उसकी ही पुनरुक्ति है वे किसी यात्रा का प्रारंभ नहीं है वे किसी नई श्रृंखला की पहली कड़ी नहीं बल्कि अंतिम कड़ी गोरख एक श्रृंखला की पहली कड़ी उनसे एक नए प्रकार के धर्म का जन्म हुआ विर्भाव हुआ गोरख के बिना न तो कबीर हो सकते न ना नानक हो सकते न दादू न वाजिद न फरीद न मीरा गोरख के बिना ये कोई भी ना हो सकेंगे इन सबके मौलिक आधार गोरख में फिर मंदिर बहुत ऊंचा उठा मंदिर पर बड़े स्वर्ण कलश चढ़े लेकिन न्यू का पत्थर न्यू का पत्थर है और स्वर्ण कलश दूर से दिखाई पड़ते हो लेकिन न्यू के पत्थर से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकते और न्यू के पत्थर किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते मगर उन्हीं पत्थरों पर टिकी होती है सारी व्यवस्था सारी भित्तियां सारे शिखर शिखरों की पूजा होती बुनियाद के पत्थरों को तो लोग भूल ही जाते ऐसे ही गोरख भी भूल गए हैं लेकिन भारत की सारी संत परंपरा गोरख की है जैसे पतंजलि के बिना भारत में योग की कोई संभावना न रह जाएगी जैसे बुद्ध के बिना ध्यान की आधारशिला उखड़ जाएगी जैसे कृष्ण के बिना प्रेम की अभिव्यक्ति को मार्ग ना मिलेगा ऐसे गोरख के बिना उस परम सत्य को पाने के लिए विधियों की जो तलाश शुरू हुई साधना की जो व्यवस्था बनी वह ना बन सकेगी गोरख ने जितना आविष्कार किया मनुष्य के भीतर अंतर खोज के लिए उतना शायद किसी ने भी नहीं किया है उन्होंने इतनी विधियां दी कि अगर विधियों के हिसाब से सोचा जाए तो गोरख सबसे बड़े आविष्कारक हैं। इतने द्वार तोड़े मनुष्य के अंतर तम में जाने के लिए इतने द्वार तोड़े कि लोग द्वारों में उलझ गए इसलिए हमारे पास एक शब्द चल पड़ा गोरख को तो लोग भूल गए गोरख धंधा शब्द चल पड़ा उन्होंने इतनी विधियां दी कि लोग उलझ गए कि कौन सी ठीक कौन सी गलत कौन सी करें कौन सी छोड़ें उन्होंने इतने मार्ग दिए कि लोग किम कर्तव्य विमूल हो गए इसलिए गोरख धंधा शब्द बन गया अब कोई किसी चीज में उलझाओ तो हम कहते हैं क्या गोरख धंधे में उलझे हो गोरख के पास अपूर्व व्यक्तित्व था जैसे आइंस्टीन के पास व्यक्तित्व था जगत के सत्य को खोजने के लिए जो पहने से पहने उपाय अल्बर्ट आइंस्टीन दे गया उसके पहले किसी ने भी नहीं दिए थे हाँ, अब उनका विकास हो सकेगा अब उन पर और धार रखी जा सकेगी मगर जो प्रथम काम था वह आइंस्टीन ने किया जो पीछे आएंगे वो नंबर दो होंगे वह प्रथम नहीं हो सकते राह पहली तो आइंस्टीन ने तोड़ी अब इस राह को पक्का करने वाले मजबूत करने वाले मील के पत्थर लगाने वाले सुंदर बनाने वाले सुगम बनाने वाले बहुत लोग आएंगे मगर आइंस्टीन की जगह अब कोई भी नहीं ले सकता ऐसी ही घटना अंतर जगत में गोरख के साथ घटी लेकिन गोरख को लोग भूल क्यों गए मिल के पत्थर याद रह जाते राह तोड़ने वाले भूल जाते राह को सजाने वाले याद रह जाते राह को पहली बार तोड़ने वाले भूल जाते भूल जाते हैं इसलिए कि जो पीछे आते हैं उनको सुविधा होती है संवारने की जो पहले आता है वो तो अनगढ़ होता है कच्चा होता है गोरख जैसे खदान से निकले हीरे अगर गोरख और कबीर बैठे हों तो तुम कबीर से प्रभावित होगी गोरख से नहीं क्योंकि गोरख तो खदान से निकले हीरे और कबीर जिन तो जौहरियों ने खूब मेहनत की जिन पर खूब छैनी चली जिनको खूब निखार दिया गया यह तो तुम्हें पता है ना कि कोहिनूर हीरा जब पहली दफा मिला तो जिस आदमी को मिला था उसे पता भी नहीं था कि कोहनूर उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया था समझ के कोई रंगीन पत्थर गरीब आदमी था उसके खेस से बहती हुई एक छोटी सी नदी की धार में कोहनूर मिला था महीनों उसके घर पड़ा रहा कोहनूर बच्चे खेलते रहे फेंकते रहे इस कोने से उस कोने आंगन में पड़ा रहा तुम पहचान न पाते कोहनूर को। कोहनूर का मूल वजन तीन गुना था आज के कोहनूर से फिर उस पर धार रखी गई निखार किए गए काटे गए उसके पहलू उभारे गए आज सिर्फ एक तिहाई बचन वजन बचा है लेकिन दाम करोड़ों गुना ज्यादा हो गए वजन कम होता गया दाम बढ़ते गए क्योंकि निखार आता गया और और निखार कबीर और गोरख साथ बैठे हो तुम गोरख को शायद पहचानो ही ना क्योंकि गोरख तो अभी गोल की खदान से निकले कोहनूर हीरे कबीर तो बड़ी धार रखी जा चुकी जोहरी मेहनत कर चुके कबीर तुम्हें पहचान में आ जाएंगे इसलिए गोरख का नाम भूल गया बुनियाद के पत्थर भूल जाते गोरख के वचन सुन के तुम चौंकोगे थोड़ी धार रखनी पड़ेगी अनगढ़ है वही धार रखने का काम मैं यहां कर रहा हूं जरा तुम्हें पहचान आने लगेगी तुम चमत्कृत हो जो भी सार्थक है गोरख ने कह दिया है जो भी मूल्यवान है कह दिया है तो मैंने सुमित्रनंदन पंत को कहा कि गोरख को न छोड़ सकूंगा और इसलिए चार से और अब संख्या कम नहीं की जा सकती उन्होंने सोचा होगा स्वभावता कि मैं गोरख को छोड़ूंगा महावीर को बचाऊंगा महावीर कोहिनूर है अभी कच्चे हीरे नहीं खदान से निकले एक पूरी परंपरा है तेईस तीर्थंकरों की हजारों साल की जिसमें धार रखी गई है पहने किए गए खूब समुज्वल हो गए तुम देखते हो चौबीस में तीर्थंकर है महावीर बाकी तेईस के नाम लोगों को भूल गए जो जैन नहीं है वो तो तेईस के नाम गिना ही ना सकेंगे और जो जैन है वो भी तेईस का नाम क्रमबद्ध रूप से ना गिना सकेंगे उनसे भी भूल चूक हो जाएगी महावीर तो अंत में मंदिर का कलश मंदिर के कलश याद रह जाते फिर उनकी चर्चा होती रहती बुनियाद के पत्थरों की कौन चर्चा करता है आज हम बुनियाद के एक पत्थर की बात शुरू करते हैं। इस पर पूरा भवन खड़ा है भारत के संत साहित्य का इस एक व्यक्ति पर शबदार मदार है इसने सब कह दिया है जो धीरे दीर धीरे बड़ा रंगीन हो जाएगा बड़ा सुंदर हो जाएगा जिस पर लोग सदियों तक साधना करेंगे ध्यान करेंगे जिसके द्वारा न मालूम कितने सिद्ध पुरुष पैदा होंगे मरो हे जोगी मरो ऐसा अद्भुत बचन कहते हैं मर जाओ मिट जाओ बिल्कुल मिट जाओ मरो वे जोगी मरो मरो मरण है मीठा क्योंकि मृत्यु से ज्यादा मीठी और कोई चीज इस जगत में नहीं तिस मरणी मरो और ऐसी मृत्यु मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा जिस तरह से मर के गोरख को दर्शन उपलब्ध हुआ ऐसे ही तुम भी मर जाओ और दर्शन को उपलब्ध हो जाओ एक मृत्यु है जिससे हम परिचित हैं जिसमें देह मरती है मगर हमारा अहंकार और हमारा मन जीवित रह जाता है वही अहंकार नए गर्भ लेता है वही अहंकार नई वासनाओं से पीड़ित हुआ फिर यात्रा पर निकल जाता है एक देह से छूटा नहीं कि दूसरी देह के लिए आतुर हो जाता है तो यह मृत्यु तो वास्तविक मृत्यु नहीं मैंने सुना है एक आदमी ने गोरख से कहा कि मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूं गोरख ने कहा जाओ और करो और मैं तुमसे कहता हूं तुम बहुत करके चौंकोगे उस आदमी ने कहा मतलब मैं आया था कि आप मुझे समझाएंगे कि मत करो मैं और साधुओं के पास भी गया सभी ने समझाया कि भाई ऐसा मत करो आत्महत्या बड़ा पाप है गोरख ने कहा पागल हुए आत्महत्या कोई कर ही नहीं सकता कोई मरी नहीं सकता मरना संभव नहीं है मैं तुमसे कह देता हूं करो करके बहुत चौंकोगे करके पाओगे कि अरे देह तो छूट गई मैं तो वैसा का वैसा और अगर असली आत्महत्या मरनी हो तो फिर मेरे पास रुक जाओ छोटे मोटा खेल करना हो तो तुम्हारी मर्ची कून जाओ किसी पहाड़ी से लगा लो गर्दन में फांसी असली मरना हो तो रुक जाओ मेरे पास मैं तुम्हें वो कला दूंगा जिससे महामृत्यु घटती फिर दोबारा आना ना हो सकेगा लेकिन वह महामृत्यु भी सिर्फ हमें महामृत्यु मालूम होती इसलिए उसको मीठा कह रहे हैं मरो वे जोगी मरो मरो मरन है मीठा तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मर दीठा ऐसी मृत्यु तुम्हें तो सिखाता हूं गोरख कहते जिस मृत्यु से गुजर के मैं जागा सोने की मृत्यु हुई मेरी नहीं अहंकार मरा मैं नहीं द्वैत मरा मैं नहीं द्वैत मरा तो अद्वैत का जन्म हुआ समय मरा तो शाश्वत मिली वो जो क्षुद्र सीमित जीवन था टूटा तो बूंद सागर हो गई हां निश्चित ही जब बूंद सागर में गिरती है तो एक अर्थ में मर जाती बूंद की तरह मर जाती और एक अर्थ में पहली बार महाजीवन उपलब्ध होता है सागर की भांति जीती है रहीम का वचन है बिंदु भी सिंधु समान को अचरज कांसों कहें हेरन हार हैरान रहीमन अपने आपने रहीम कहते हैं बिंदु भी सिंधु के समान है को अचरज कांसों कहें ससे कहें कौन मानेगा बात इतनी विस्मयकारी है कौन स्वीकार करेगा कि बिंदु और सिंधु के समान है कि बूंद सागर है कि अणु में परमात्मा विराजमान है कि क्षुद्र यहां कुछ भी नहीं है कि सभी में विराट समाविष्ट है बिंदु भी सिंधु समान को अचरज कासो कहें ऐसे अचरज की बात है किसी से कहो कोई मानता नहीं अचरज की बात ऐसी है जब पहली दफा खुद भी जाना था तो मानने का मन न हुआ था हिरनहार हैरान जब पहली दफा खुद देखा था तो मैं खुद ही हैरान रह गया था हिरनहार हैरान रहीमन अपने आप ने देखता था खुद को और हैरान होता था क्योंकि मैंने तो सदा यही जाना था कि छुद्रूँ लेकिन स्वयं का विराट तभी अनुभव में आता है जब छुद्र की सीमाएं कोई तोड़ देता है छुद्र का अतिक्रमण करता है जब कोई अहंकार होकर तुमने कुछ कमाया नहीं गवाया है अहंकार निर्मित करके तुमने कुछ पाया नहीं सब खोया है बूंद रह गए हो बड़ी छोटी बूंद रह गए हो जितने अकड़ते हो उतने छोटे होते जाते हो करना और अहंकार और को मजबूत करता है जितने गलोगे उतने बड़े हो जाओगे जितने पिघलोगे उतने बड़े हो जाओगे अगर बिल्कुल पिघल जाओ वास्पीभूत हो जाओ तो सारा आकाश तुम्हारा है गिरो सागर में तो तुम सागर हो जाओ उठो आकाश में वास्पीभूत होकर तो तुम आकाश हो जाओ तुम्हारा होना और परमात्मा का होना एक ही है बिंदु भी सिंधु समान को अचरज कांसों कहें लेकिन जब पहली दफा तुम्हें भी अनुभव होगा तुम भी एकदम गूंगे हो जाओगे गूंगे केरी सरकरा, अनुभव तो होने लगेगा स्वाद तो आने लगेगा अमृत तो भीतर झरने लगेगा कंठ में मगर कहने के लिए शब्द ना मिलेंगे को अचरज कांसों कहें कैसे कहें बात इतने अचरिच की है जिन्होंने हिम्मत करके कहा अहम ब्रह्मास्मि सोचते हो कोई मानता है मंसूर ने कहा अनल हक कि मैं परमात्मा हूं सूली पे चढ़ा दिया लोगों ने जीसस को मार डाला क्योंकि जीसस ने यह कहा कि वह जो आकाश में है मेरा पिता और मैं हम दोनों एक ही पिता और बेटा दो नहीं यहूदी क्षमा न कर सके जब भी किसी ने घोषणा की है भगवत्ता की तभी लोग क्षमा नहीं कर सके बात ही ऐसी है को अचरज कांसों कहें किससे कहने जाओ जिससे कहोगे वही इंकार करने लगेगा कल गुरुकुल कांगड़ी के भूतपूर्व उपकुलपति सत्यव्रत का आश्रम में आना हुआ दर्शन उन्हें आश्रम दिखाने ले गई सत्यव्रत ने उपनिषद पर किताबें लिखी वेदों के ज्ञाता हैं। इस देश में कुछ थोड़े ही लोग वेद को इतनी गहराई से जानते होंगे जैसा सत्यव्रत जानते उनके वक्तव्य उनके विचार मैंने पढ़े मगर उनका भी प्रश्न दर्शन से यही था कि आप अपने गुरु को भगवान क्यों कहती उनका भी ऐसे हमारे पंडित में और हमारे अज्ञानी में जरा भी भेद नहीं होता दर्शन ने ठीक उत्तर दिया उन्हें दर्शन ने कहा भगवान तो आप भी मगर आपको इसका स्मरण नहीं और उन्हें स्मरण आ गया है मुंहतोड़ जवाब था दो टूक जवाब था और पंडित जब कोई इस आश्रम में आया तो ध्यान रखना ऐसा ही ठीक ठीक जवाब देना उपनिषद पर किताबें लिखी सत्यव्रत ने जरूर अहम ब्रह्मास्मी शब्द के करीब आए होंगे ऐसा कौन है जो नहीं आया है जरूर यह महावाक्य सोचा होगा विचारा होगा तत्व मसी श्वेत केतु हे श्वेत केतु तू वही है और इस पर विवेचन भी किया होगा इस पर व्याख्यान भी दिए होंगे लेकिन ये बात ऊपर ऊपर गुजर गई इससे तो सीधी सादी दर्शन में ज्यादा गहरी उतर गई ये पांडित ही रहा थोथा, कचरे जैसा इसका कोई मूल्य नहीं दो कौड़ी इसका मूल्य नहीं उपनिषद कहते हैं कि तुम वही हो और उपनिषद कहते हैं मैं ब्रह्म हूं फिर भी तुम पूछे चले जा रहे हो कि क्यों किसी को भगवान कहें मैं तुमसे पूछता हूं ऐसा कौन है जिसको भगवान न कहे रामकृष्ण से किसी ने पूछा भगवान कहां है तो रामकृष्ण का ये मत पूछो ये पूछो कि कहां नहीं है नानक को काबा के पुरोहितों ने कहा पैर हटा लो काबा की तरफ से शर्म नहीं आती साधु होकर पवित्र मंदिर की तरफ पैर किए हो नारक कहा मेरे तुम पैर उस तरफ हटा दो जिस तरफ पवित्र परमात्मा ना हो मैं क्या करूं कहां पैर रखूं किसी तरफ तो पैर रखूंगा लेकिन वह तो सब तरफ मौजूद है सभी दिशाओं को उसी ने घेरा है लेकिन मुझे चिंता नहीं होती नानक ने कहा क्योंकि वही बाहर है वही भीतर है उसका ही पत्थर है उसके ही पैर है मैं भी क्या करूं मैं बीच में कौन हूं दर्शन ने ठीक कहा कि जाग जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भगवान ही विराजमान है इससे ही मैं चकित होता हूं कि जिनको हम तथाकथित ज्ञानी कहते हैं और यही ज्ञानी लोगों को चलाते अंधा अंधा ठेलिया दोनों कुंथ बड़ी बड़ी उपाधियां हैं सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार सिद्धांत के जानने वाले सिद्धि के बिना कोई सिद्धांत को नहीं जानता शास्त्र पढ़ के कोई सिद्धांत नहीं जाने जाते स्वयं में उतर के जाने जाते बिंदु भी सिंधु समान को अचरज कांसो कहें हैरान रहीमन अपने आपने रहीम कहते हैं अपने भीतर देखा तो मैं खुद ही हैरान रह गया हूं चकित अवाक खुद ही भरोसा नहीं आ रहा है कि मैं और परमात्मा यह जो उठ रही है वाणी भीतर से अनलहक का नाद उठ रहा है ये जो अहम ब्रह्मास्मि की गूंज आ रही ये जो ओंकार जग रहा है मुझे ही भरोसा नहीं आता कि मैं रहीम मैं मेरा जैसा छुद्र साधारण आदमी मैं और भगवान बिंदु भी सिंधु समान अब मैं किससे कहूं खुद ही भरोसा नहीं आता तो किससे कहूं इसका ही भरोसा दिलाने को यहां मैं तुम्हें बैठा हूं यह भरोसा आ जाए तो समझना सत्संग हुआ मेरे पास बैठ बैठ के सिद्धांत अलंकार मत बन जाना सिद्ध बनो इससे कम में कुछ भी ना होगा इससे कम का कोई मूल्य नहीं मरने की कला सीखो मरो हे जोगी मरो बूंद की तरह मरो तो समुद्र की तरह हो जाओ मृत्यु की कला ही महाजीवन को पाने की कला है बस्ती न सुन्यम शून्यम न बस्ती अगम अकोजर ऐसा गगन सिर में बालक बोले ताका नाव धरोगे कैसा है न सुनियम ना तो हम कह सकते हैं परमात्मा है और ना कह सकते हैं नहीं है सोचना विचारना परमात्मा नहीं और है दोनों का जोड़ है इसलिए दोनों के पार है ना तो आस्तिक जानता है उसे ना नास्तिक जानता है उसे न तो आस्तिक धार्मिक है ना नास्तिक स्वभावता नास्तिक तो धार्मिक है ही नहीं तुम जिसे आस्तिक कहते हो वह भी धार्मिक नहीं तुम्हारे आस्तिक और नास्तिक एक ही सिक्के के दो पहलू आस्तिक कहता है है नास्तिक कहता है नहीं है दोनों ने आधा आधा चुना है परमात्मा है और नहीं है दोनों साथ एक साथ युगपथ उसके होने का ढंग नहीं होने का ढंग है उसकी पूर्णता शून्य की पूर्णता है उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी है परमात्मा में सारे विरोध सारे विरोधाभास समाहित होते और यह सबसे बुनियादी विरोध है, है या नहीं अगर कहो है तो आधा ही रह जाएगा फिर जब चीजें नहीं हो जाती तो कहां जाती है? नहीं होकर भी तो कहीं होती होंगी नहीं होकर भी तो कहीं बनी रहती होंगी एक वृक्ष बड़ा वृक्ष उस पर एक बीज लगा वृक्ष मर जाएगा अब तुम बीज को बो दो फिर वृक्ष हो जाएगा बीज क्या था वृक्ष का नहीं होना था वृक्ष का नहीं रूप था अगर तुम बीज को तोड़ते और खोजते तो वृक्ष तुम्हें मिलने वाला नहीं था तुम कितनी ही खोज करो बीज में वृक्ष नहीं मिलेगा वृक्ष कहां गया लेकिन किसी ना किसी अर्थ में बीज में वृक्ष छिपा है अब अनुपस्थित होके छिपा है तब उपस्थित होकर प्रकट हुआ था अब अनुपस्थित होकर छिपा है बीज को फिर बो दो जमीन में फिर सम्यक सुविधा जुटा दो फिर वृक्ष हो जाएगा और ध्यान रखना जब वृक्ष होगा तो बीज खो जाएगा दोनों साथ नहीं होंगे वृक्ष खोता है बीज हो जाता है बीज खोता है वृक्ष हो जाता है ये एक ही सिक्के के दो पहलू तुम दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते या कि देख सकते हो तुम कोशिश करना सिक्का तो छोटी सी चीज है हाथ में रखा जा सकता है दोनों पहलू पूरे पूरे एक साथ देखने की कोशिश करना तो मुश्किल में पड़ जाओगे जब एक पहलू देखोगे दूसरा नहीं दिखाई पड़ेगा जब दूसरा देखोगे पहला खो जाएगा लेकिन पहले के खो जाने से क्या तुम कहोगे कि नहीं है